गीता तत्व चिंतन अकर्म का स्वरूप पंद्रह मुक्तस्य इसलिए वह मुक्त रहता है वस्तुतः आसक्ति ही बंधन है वह जहाँ नहीं है वहाँ मनुष्य मुक्त ही है सोलह ज्ञानावस्थित चेत सह कहा कि उस व्यक्ति का मन न तो किसी व्यक्ति में रहता है न वस्तु में न स्थान में न परिवेश में तो क्या वह जड़ है एक पशु है जड़ के अलावा वह और क्या हो सकता है जिसका मन कहीं न लगा हो पशुओं में भी तो ऐसे लक्षण मिलते हैं पशुओं में कर्म या फल के लिए आसक्ति नहीं दिखती वह भी जो मिले उसी में तृप्त रहता है किसी का आश्रय नहीं खोजता जहाँ जगह मिल गई रह लेता है उसमें आशा नहीं दिखती वह संचय नहीं करता शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है किसी की निंदा या चुगली चाटी नहीं करता सफलता या असफलता का उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं है तब क्या अकर्म में स्थित व्यक्ति भी पशु के समान है उत्तर में पशु से उसकी विलक्षणता बताते हुए कहते हैं कि उसका चित्त निरंतर ज्ञान में अवस्थित रहता है पशु तो सहज प्रेरणा के वशीभूत हो ऐसा करता है पर इस कर्मयोगी के ज्ञान में रमे रहने के कारण उसके जीवन से ये क्रियाएँ उसी सहजता से निकलती है जिस सहजता से पुष्प से उसका सौरभ निकलता है सहज प्रेरणा और ज्ञान की प्रेरणा से निकलने वाले कर्म बाहर से तो एक समान ही दिखाई देते हैं पर दोनों की मानसिकता में आकाश पाताल का अंतर होता है एक शिशु कितना सरल निष्कपट भोला अनासक्त और पवित्र होता है इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में भी ये सारे गुण दिखाई देते हैं पर दोनों में कितना अंतर है शिशु के ये गुण बड़े होने पर नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वे उसमें सहज प्रेरणा के कारण दिखाई देते हैं शिशु के बड़े होने पर सहज प्रेरणा दब जाती है पर ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित गुण कभी नष्ट नहीं होते क्योंकि उनका आधार ज्ञान है यह ज्ञान यदि एक बार जीवन में उतर गया तो फिर कभी लुप्त नहीं होता है भगवान यदि एक बार जीवन में आकर प्रतिष्ठित हो गए तो फिर कभी दूर नहीं होते हैं सत्रह यज्ञ या चरतः कर्म उसका प्रत्येक कर्म यज्ञ के लिए होता है यही कर्म योग की चरम सिद्धि है कर्म तब यज्ञ बनता है जब उसमें कर्तापन और फल का भोगतापन नहीं रहता यह पुरुष तो कर्तृत्वाभिमान से रहित है ही इसलिए उसके द्वारा जो भी कर्म होता है वह यज्ञ ही बन जाता है और तब वह कर्म समग्र प्रविलीयते समग्र रूप से विलीन हो जाता है आचार्य शंकर के अनुसार सहाग्रेना फलेना वर्तते इति समग्र कर्म अग्रवाचक है फल का अतः समग्र कर्म का अर्थ हुआ कर्म फल के साथ मतलब यह कि यज्ञ भावना से किए जाने के कारण उसके समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं